ठोक बिन घन परत नंबर टेन पहला प्रश्न साधना की गति बेबूश मालूम होती है किसी क्षण में सब दौड़ व्यर्थ लगती है साथ ही एक अपूर्व हल्कापन भी अनुभव होता है लेकिन किसी अन्य क्षण में उसी तीव्रता के साथ एहसास होता है कि मंजिल तो दूर अभी यात्रा भी शुरू नहीं हुई क्या साधना ऐसे ही चलती है सत्य निकट भी है निकट से भी निकटतम और दूर भी है दूर से भी दूरतम पास है क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है दूर है क्योंकि पूरे अस्तित्व का स्वभाव है बूंद सागर भी है नहीं भी है बूंद सागर है क्योंकि जो बूंद में है वही विस्तीर्ण होकर सागर में बूंद सागर नहीं भी है कि बूंद की सीमा है सागर की क्या सीमा साधना एक न एक दिन ऐसी जगह ले आती है जहां लगता है सब मिल गया और जहां शांत ही लगता है कुछ भी नहीं मिला अपनी तरफ देखोगे लगेगा सब पा लिया सत्य की तरफ देखोगे लगेगा अभी तो यात्रा शुरू भी नहीं हुई और यह प्रती शुभ है धोतक है एक बहुत कीमती बिंदु पर पहुंच जाने की जिन्हें लगे सब पा लिया और दूसरी बात एहसास न हो कि कुछ भी नहीं पाया उनका पाना अहंकार की ही पुष्टि जिन्हें लगे कुछ भी नहीं पाया और साथ ही ऐसा न लगे कि सब कुछ पा लिया उनकी यह प्रती अहंकार की विफलता ही है अहंकार सफल होता है तो कहता है सब पा लिया विफल होता है तो कहता है सब खो दिया लेकिन अहंकार की भाषा या तो पाने की होती है या खोने की होती है दो में से एक को चुनता है अहंकार निर अहंकार के क्षण में जहां तुम शून्यवत हो पाना और खोना समान अर्थी हो जाते वहीं जीवन की सबसे बड़ी पहेली का अनुभव होता है ऐसी प्रतीति जब आए तो भयभीतमत होना सौभाग्य का क्षण मानना नचना अहोभाव से भरना यात्रा शुरू भी नहीं हुई ऐसा भी लगेगा सुंदर है ऐसा लगना क्योंकि परमात्मा की यात्रा शुरू कैसे हो सकती है जिसकी भी शुरुआत है उसका तो अंत आ जाता है परमात्मा की यात्रा की शुरुआत का तो अर्थ होगा कि तुम तो उसका अंत करने को उत्सुक हो उसकी तो शुरुआत का अर्थ होगा कि तुमने उसकी सीमा बना दी। एक छोर मिल गया दूसरा कभी मिल जाएगा देर अबेर की बात होगी लेकिन परमात्मा को भी तुम नाप डालोगे अगर ऐसा लगे कि पाही लिया तो तुमने कुछ पा लिया होगा जो परमात्मा नहीं हो सकता जो तुम्हारी मुट्ठी में समाचा है वो आकाश नहीं जो तुम्हारी मुट्ठी में बंद हो जाए तुम्हारे शब्द तुम्हारे मन की सीमा में आ जाए जो तुम्हारा अनुभव बन जाए वो परमात्मा नहीं वो तुम्हारी मन की ही कोई कल्पना और धारणा होगी होंगे तुम्हारे मन की कल्पना के कृष्ण क्राइस्ट बुद्ध महावीर होंगे तुम्हारे सिद्धांतों की आत्मा परमात्मा ब्रह्म की तत्व चर्चा लेकिन वास्तविक परमात्मा नहीं वास्तविक परमात्मा तो सदा ही मिला हुआ है और कभी भी ऐसा नहीं होता कि प्रतीत हो कि पूरा मिल गया उसका स्वाद तो मिलता है क्षुदा कभी मिटती नहीं और जैसे जैसे क्षुदा बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ती जैसे कोई आग में घी को डालता चला जाए प्यास बुझती भी लगती है एक तरफ से दूसरी तरफ से बढ़ती भी लगती है इसलिए तो परमात्मा का प्रेमी बड़ा पाकल मालूम होता है एक तरफ कहता है वो मिला ही हुआ है और दूसरी तरफ कितना श्रम करता है उसे पाने का सांसारिक व्यक्ति को लगता है कि ये बात तो अतरक है अगर मिला ही हुआ है तो पाने की बातचीत बंद करो और अगर मिला ही नहीं है तो मिल ना सकेगा क्योंकि जो स्वभाव में नहीं है उसे तुम कैसे पा सकोगे धार्मिक व्यक्ति सदा ही संसारियों को बावला मालूम पड़ा है उसको पाने चलता है जिसको कहता है मिला है उसको पाने चलता है जिसको कभी पूरा पाने का उपाय नहीं उस यात्रा पर निकलता है जो शुरू तो होती लगती है लेकिन अंत कभी नहीं होती ऐसा क्षण जब तुम्हें प्रतीत होने लगे और तुम्हारे चारों तरफ ऐसी भनक आने लगे तब तुम दोनों बातों के साथ एक साथ राजी हो जाना चुनना मत तुम कहना कि तू मिला भी हुआ है और तुझे खोजना भी है अमेरिका के बहुत बड़े विचारक अल्फ्रेड व्हाइट ने कुछ बड़े महत्वपूर्ण वचन लिखे उनमें से कुछ वचन मैं तुम्हें कहूं पहला वचन कि धर्म ऐसी खोज है जो कभी पूरी नहीं होती शुरू होती लगती है पूरी होती नहीं लगती धर्म एक ऐसी आशा है जो ध्रुव तारे की तरह आकाश में दूर टंगी रहती है बुलाती है लेकिन कभी हम उसके पास नहीं पहुंच पाते धर्म समझ में आता मालूम पड़ता है लेकिन जिनकी भी समझ में आ जाता है उन्हें ही लगता है कि समझना असंभव है रहस्य में यही धर्म के रहस्य होने का अर्थ है तुम उसे सुलझाने चलोगे तुम सुलझ जाओगे उसे न सुलझा पाओगे तुम हल्के हो जाओगे तुम बिल्कुल निर्भर हो जाओगे तुम परम आनंद में मगन हो ना जुटोगे लेकिन रहस्य रहस्य ही बना रहेगा और अगर तुम परेशान ना हो तो मुझे कहने दो जब तुमने यात्रा शुरू की थी रहस्य जितना था उससे ज्यादा रहस्य उस दिन होगा जिस दिन तुम तो मिट जाओगे और खोजने वाला कोई ना बचेगा उस दिन रहस्य परिपूर्ण होकर प्रकट होगा उस दिन रहस्य सब तरफ से बरस उठेगा विज्ञान तो रहस्य को नष्ट करता है जिस बात को हम जान लेते हैं जान लिया उसकी जिज्ञासा समाप्त हो गई धर्म जिस बात को हम जान लेते हैं उसमें नए द्वार खोल देता है जानने को एक द्वार सुलझा पाते हैं दस नए द्वार खड़े हो जाते हैं धर्म का वृक्ष उसकी शाखाएं प्रशाखाएं फैलती ही चली जाती हैं अनंत तक मनुष्य प्रवेश तो करता है धर्म की पहेली में बाहर लौट कर कभी नहीं आ पाता यह सुख हो रहा है ऐसी प्रतीति हो उसे भी परमात्मा का प्रसाद मानना और साधना ऐसे ही चलती है दूसरा प्रश्न आपने कहा कि दर्शन में विचार बाधा है और समझ भी बाधा हो सकती क्या दर्शन के लिए विचार और समझ का कोई भी उपयोग नहीं हो सकता विचार का इतना ही उपयोग है कि विचार की व्यर्थता समझ में आ जाए समझ की इतनी ही समझदारी है कि समझ आ जाए कि समझ पर्याप्त नहीं जैसे कांटे को हम कांटे से निकाल देते हैं ऐसे विचार को हम विचार से निकाल पाएं बस इतना पर्याप्त है विचार से कोई सत्य तक नहीं पहुंचता है विचार से सत्यक पहुंचने में बाधा पड़ती इसलिए अगर हम बाधा को हटा दें तो कह सकते हैं एक अर्थ में कि विचार ने भी सहारा दिया बाधा न रही हट गया उतना सहारा दिया जो साधारण विचारक हैं वो विचार में ही उलझे रह जाते हैं जो महाविचारक हैं वो विचार से मुक्त हो जाते हैं विचार जब गहरा प्रवेश करता है तब जल्दी ही इस बात की प्रतिति होनी शुरू हो जाती है कि विचार से पहुंचना न हो सकेगा सोचो परमात्मा का तुम्हें कोई पता नहीं सत्य का तुम्हें कोई अनुभव नहीं जीवन क्या है उसकी कोई प्रतिति नहीं सोचकर तुम करोगे क्या सोचोगे कैसे जिस सत्य का कोई पता नहीं है उसे तुम सोचोगे कैसे उदार शास्त्र किन्हीं के कहे हुए वचन उन्हीं को दोहराओगे सोचना कहां होगा ये तो पुनरुक्ति होगी उसमें भी नया तुम कैसे जोड़ सकोगे विचार तो मौलिक कभी होता नहीं विचार तो सदा बासा और पुराना है विचार नया होता ही नहीं हो ही नहीं सकता तुमसे अगर मैं कहूँ कि कोई एक ऐसी बात सोच के बताओ जो तुम जानते ही नहीं हो तुम कैसे सोचोगे सोचने के लिए जानना जरूरी है। पहले से जाना हो तो ही सोचना चल सकता है और जब पहले से ही जाना हो तो सोचने की जरूरत क्या है जाने को सोचने का क्या प्रयोजन अनजान सोचा नहीं जा सकता है तो विचार तो ऐसे है जैसे भैंस जुगाली करती किए हुए भोजन को बार बार मुंह में ला के चबाती विचार जुगाली है पढ़ा किसी किताब से सुना किसी व्यक्ति से अब उसकी जुगाली कर रहे हैं लेकिन नया कुछ उससे पैदा नहीं होता विचार मृत है उसमें जीवन के अंकुर नहीं आते परमात्मा अज्ञात है तो विचार से तुम ना जान सकोगे निर्विचार उसका मार्ग है छोड़ दो विचार को जो सीखा है उसे हटा दो जो सुना है उसे भुला दो जो समझा है उससे मन की पट्टी को साफ कर लो दर्पण की तरह कोरे बिना किसी विचार की तरंग के जगत का साक्षात्कार करो उस निस्तरंग दर्पण में ही जो छवि बनती है जो प्रतिबिंब बनते हैं वही परमात्मा का प्रतिबिंब है विचार इतना सहारा दे सकता है कि तुम्हें और विचार काटने में सहयोगी हो जाए मैं तुमसे बोलता हूं जो बोल रहा हूं वो तुम्हारे लिए तो विचार ही होगा मुझे चाहे अनुभव हो मुझे चाहे साक्षात्कार हो जब मैं तुमसे कहूंगा तुम्हारे लिए तो विचार ही होगा तुम तो सुनोगे अगर विचार से बाधा बनती है तो बोल बोलकर मैं तुम्हारी बाधा को बढ़ा रहा हूं लेकिन इसी आशा में कि तुम समझोगे तो विचार का कांटा तुम्हारे भीतर लगे विचार के दूसरे कांटों को निकाल के बाहर ले आएगा कभी कभी जहर से जहर मारा जाता है तुम्हारे शरीर में एक बीमारी होती चिकित्सक के पास जाते हो वो उसी बीमारी के कीटाणु का एक इंजेक्शन तुम्हें दे देता है और उसके शुभ परिणाम होते जब तुम्हारे भीतर कोई बीमारी का इंजेक्शन दिया जाता है तो तुम्हारा पूरा शरीर झंझावात में आ जाता है और तुम्हारा शरीर उस बीमारी से लड़ने के लिए तत्पर हो जाता है संघर्षरत हो जाता है उस संघर्ष करने की चेष्टा में ही तुम बीमारी के पार आ जाते हो कांटे का तो तुम्हें अनुभव ही है पैर में लग जाए तो दूसरे कांटे से तुम उसे निकाल लेते हो एलोपैथी की अधिकतम दवाएं जहर से बनी बीमारी जहर है, उसे मिटाने को और बड़ा जहर हम दे देते विचार बाधा है उसे हटाने को मैं तुम्हें कुछ विचार देता हूं इन कांटों का उपयोग कर लो इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम्हारे विचार फेंक देना और मेरे विचार संभाल के रख लेना तब तो तुमने पागलपन किया एक कांटा निकाल दिया जिस कांटे से निकाला उसको घाव में संभाल के रख लिए। दोनों कांटे फेंक देने योग्य हैं जो तुम्हारे विचार हैं वो भी और जो मैं तुम्हें देता हूं दोनों एक साथ ही फेंक देना ताकि तुम निर्विचार हो जाओ विचार का इतना उपयोग है इससे ज्यादा कोई उपयोग नहीं नकारात्मक उपयोग है बुद्धिमान व्यक्ति अपने विचार का नकारात्मक उपयोग करता है बुद्धू बुद्धिहीन अपने विचार का विधायक उपयोग करता है विधायक पॉजिटिव उपयोग करने से उलझ जाता है नकारात्मक उपयोग करने से पार हो जाता है तीसरा प्रश्न आपने कहा कि संसार के अनुभवों से गुजरना आवश्यक है मेरे जिस लोग तो जीवन की धूप धूपछाओं से गुजरे बगैर ही सं्युस्त हो गए कृपया बताएं कि हमारा क्या होगा पहली तो बात मेरे सन्यास की धारणा संसार के विरोध में नहीं इसलिए मेरे सन्यास में सम्मिलित होकर तुम जीवन की धूप छाओं से बाहर नहीं जा रहे हो विपरीत संसार सिर्फ धूप ही धूप होती अब तुम छाओं में भी सम्मिलित हो गए हो मेरे सन्यास में सम्मिलित होकर तुमने संसार तो छोड़ा नहीं है सन्यास पा लिया है इसको ठीक से समझ लो तो संसार की धूप ही धूप थी अब मैंने तुम्हें सन्यास की छाया भी दे दी जब सामर्थ हो तब धूप में चल लेना जब थक जाओ तब छाया में विश्राम कर लेना मैंने तुम्हें ध्यान दिया है तुम्हारा संसार नहीं छोड़ा छुड़वाया मैंने तुम्हें कुछ दिया है तुमसे कुछ छीना नहीं है इसलिए तुम्हें और ज्यादा अनुभव की संभावना बढ़ गई अगर तुम संसार में ही रहते तो संसार का ही अनुभव होता अब संसार का भी अनुभव होगा और तुम दोनों से जब मुक्त हो जाओगे तब भी वास्तविक सन्यासी हो पाओगे अभी तो तुम्हारा सन्यास मैं लाख समझाऊं तुम्हें तुम्हारे संसार का विरोध ही है तुम्हारे मन में अभी तो तुम्हें समझना कठिन है कि धूप और छांव एक ही सूरज का खेल है छांव प्रीति लगती है धूप अप्रीति लगती है या कभी कभी छांव अप्रीति लगती है सर्दी के दिनों में धूप प्रीति लगती है ये तो तुम्हें समझ में आता है कि धूप और छांव दो चीजें हैं लेकिन यह तुम्हें समझ में ना आएगा कि एक ही सूरज का खेल है धूप भी उसी से पैदा होती छांव भी उसी से पैदा होती ध्यान रखना जिस दिन दुनिया से धूप विदा हो जाएगी उसी दिन छांव भी विदा हो जाएगी छांव धूप के बिना नहीं हो सकती दिन के बिना रात नहीं हो सकती सुबह के बिना सांझ नहीं हो सकती जन्म के बिना मृत्यु नहीं हो सकती जवानी के बिना कैसे होगा बुढ़ापा दोनों जुड़े हैं कोई एक ही ऊर्जा दोनों में गतिमान है तो पहली तो बात यह समझ लेना कि संसार धूप ही धूप है चिंता ही चिंता है तनाव ही तनाव है इतनी चिंता इतना तनाव कि धीरे धीरे लगने लगता है वही तुम्हारा स्वभाव हो गया मुल्ला नसुद्दीन अपना फोटो निकलवाने एक स्टूडियो में गया था वो जब चित्र उतरवाने बैठा तो फोटोग्राफर ने कहा महानुभाव एक क्षण को तनाव चिंता बेचैनी मुर्दा सा भाव उदासी ये मरा मरा अपन एक क्षण को कृपा करके छोड़ दें फिर आप अपनी स्वाभाविक मुद्रा में आ सकते फोटू उतर जाने थे फिर अपनी स्वाभाविक मुद्रा वापस ग्रहण कर लें, जो अस्वाभाविक है वो स्वाभाविक हो गया है चिंता स्वाभाविक घटना होनी चाहिए शांति स्वाभाविक बेचैनी कभी किसी प्रसंग में घट जाए समझ में आ सकती है लेकिन बेचैनी तुम्हारे जीवन की शैली नहीं बन जाना चाहिए पर जो संसार में ही रहता है चिंता तनाव विचार समस्याएं उलझने भविष्य योजनाएं असफलताएं संघर्ष प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता जलन ईर्षा मोह लोभ क्रोध उन सब में जो जीता है धीरे धीरे भूल ही जाता है कि छाँव के क्षण भी है तो मैंने तुमसे तुम्हारी धूप छीन के अगर छाव दी होती तो वो छाँव अधकचरी होती क्योंकि छाँव का भी गहरा अनुभव तभी होता है जब तुम धूप से थके बांधे वापिस लौटते हो छाव में ही बैठे रहो तो छाव भी छाँव ना मालूम पड़ेगी जब थके मांदे तुम लौटते हो घर की छाव में तब झोपड़ा भी महल मालूम होता है इसलिए मैं तुमसे कहता हूं संसार से भागना मत हां ध्यान के छाव को बनाने की कोशिश करना जब थक जाओ तो ध्यान में डूब सको जब बेचैन और परेशान लौटो तो ध्यान के छप्पर के नीचे विश्राम कर सको पहली बात मैंने तुमसे संसार नहीं छीना तुम्हें कुछ दिया है इसलिए मैं निरंतर कहता हूं कि ज्ञानियों ने तुम्हें त्यागनी सिखाया महाभोग सिखाया और किसी की फिक्र भी छोड़ दो मैं तो निश्चित ही तुम्हें महाभोग सिखा दूं मैं तो कहता हूं परमात्मा को भी भोगना है संसार को भी भोगते रहे तो तुम कुछ भी न भोगे तुम कूड़ा करकट से उलझे रहे तुम कंकड़ पत्थर बीनते रहे जबकि हीरे जवारात पास ही उपलब्ध थे तुम गंदी नदी का पानी पीते रहे जबकि स्वच्छ पहाड़ों से बहते हुए झरने पास ही प्रवाहित थे जरा आंख खोलने की हाथ बढ़ाने की उठ के जरा सजाने की जरूरत थी स्फक मणि जैसे स्वच्छ जल के स्रोत मिल जाते तुम गंदी नालियों के पास बैठे पानी पीते रहे संसार गंदी नाली है जहां बड़ी भीड़ भड़क है जहां बहुत लोग स्नान कर रहे हैं बहुत लोगों की गंदगी बह रही है और ध्यान दूर हिमालय के शिखरों में बहता हुआ झरना है मैंने तुमसे गंदी नाली नहीं छीनी क्योंकि उसे छीनने से कोई सार नहीं है अगर तुम्हारी गंदी करने की आदत ना हट जाए तो तुम हिमालय के स्वच्छ झरने को भी गंदा कर लो तुम जब तक गंदा ना करोगे तब तक तुमको पानी पीने योग्य ही ना मालूम पड़ेगा एक आदमी राह से गुजरता था गिर पड़ा बेहोश हो गया धूप थी घना दोपहर का सूरज था भीड़ इकट्ठी हो गई जिस राह से गुजरता था वो गंधियों की राह थी जहां गंध बेचने वाले लोगों की बड़ी बहुमूल्य दुकानें थी एक गंधी दया करके भागा हुआ आया उसके पास जो सबसे कीमती इत्र था वो लाया क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि अगर बहुत गहरी मूर्छा हो हिलाने से भी ना टूटती हो जगाने से भी ना खुलती हो तो गहरी कोई तीव्र गंध भीतर चली जाए नासापुटों से तो जगा देती उसने बड़ी गहरी गंध बड़ी बहुमूल्य जिसका एक बूंद हजारों रुपए का होता उसे सुंघाई वो आदमी अपनी नींद में तड़फड़ाने लगा लेकिन जागा नहीं उल्टा बेचैन मालूम पड़ा भीड़ इकट्ठी हो गई थी एक आदमी ने कहा रुको तुम उसे मारमट डालना मैं उसे जानता हूं ठहरो ये कीमती गंध उसके काम ना वो जो आदमी गिर पड़ा था उसी के पास उसकी टोकरी और एक गंदा सफट्टा का टुकड़ा पड़ा था जिसको वो अपने साथ ले जा रहा था इस दूसरे आदमी ने पानी बुलवाया उस गंदी टोकरी पर पानी छिड़का और उस आदमी के मुंह पर रख दी उसने गहरी सांस ली और वो होश में आ गया वो मछुआ मार था और उस टोकरी में मछलियां बेच के घर लौट रहा था उस टोकरियों में मछलियों की गंध था पर वही एकमात्र गंध थी जिसको उसने जीवन भर सुगंध की तरह जाना था वही उसकी आत्मीय और परिचित थी वह आदमी उठ के बैठ गया उसने कहा कि मेरे भाई अगर आज तुम न होते तो ये मुझे मार डालते मैं भी कहां दुष्टों के चक्कर में पड़ गया ऐसी ऐसी दुर्गंध मुझे सुंघा रहे थे कि मेरे प्राण तड़फ रहे थे मैं चिल्लाना भी चाहता था लेकिन चिल्ला नहीं पाता था चीख नहीं पाता था हाथ हिलाना चाहता था हिला नहीं पाता था एक बड़ी गहरी तंदरा ने पकड़ लिया था और यह दुष्ट न मालूम क्या क्या मेरी नांग पर डाल रहे तुम भले आ गए जो तुमने मछलियों की सुगंध मेरे पास ला दी तो मैं जाग आया तुम अगर संसार से अध पक्के भाग जाओगे तो तुम हिमालय में बहते झरने को भी जब तक गंदा ना कर लोगे तब तक तुम उसे पीने योग्य ना पाओगे मैं तुम्हें संसार से नहीं छीना हूं तुम्हें अलग नहीं किया हूं उल्टी मेरी चेष्टा है मैं चाहता हूं कि हिमालय का झरना तुम जहां संसार में हो वहां बहता हुआ तुम्हारे पास आ जाए और तुम दोनों को आमने सामने अनुभव कर सको यह गंदी नाली और यह झरना और चुनाव किसी लोभ के कारण ना हो समझ के कारण हो बोध के कारण हो और धीरे धीरे तुम्हें स्वच्छ जल का स्वाद लग जाए सुगंध तुम्हें पकड़ने लगे दुर्गंध तुम्हें पहचान में आ जाए इसलिए यह तो तुम कहो ही मत कि मेरे जैसे लोग जीवन के धूपचाओ से गुजरे बगैर सन्यास में सम्मिलित हो गए हैं हमारा क्या होगा ऐसा पूछो तो ठीक होगा अगर हम सन्यास में सम्मिलित ना होते तो हमारा क्या होता मैं तो अनुभव के पक्ष में हूं इस सीमा तक अनुभव के पक्ष में हूं कि अगर बुराई का भी मन में बहुत आकांक्षा उठती हो तो उसे भी कर लेना फल पाना पड़ेगा उससे मैं तुम्हें नहीं बचा सकता क्रोध करना हो क्रोध कर लेना काम करना हो काम कर लेना लोभ करना हो लोभ कर लेना फल तुम्हें पाना पड़ेगा मैं ये नहीं कहता कि तुम फल से बचोगे दुख तुम्हें भोगना पड़ेगा लेकिन अगर भोगने की आकांक्षा हो तो भोग ही लेना क्योंकि बिना भोगे वो बीज तुम्हारे भीतर पड़ा रहेगा और बार बार आकर्षित करेगा अनभोगी वासनाएं भोगी वासनाओं से बदत्तर जो नहीं भोगा है उसकी पकड़ तुम पर ज्यादा होती है बजाय उसके जो भोग लिया गया जिसे तुम भोग लेते हो जान लेते हो पहचान लेते हो उससे तुम मुक्त ही हो गए तो संसार को ठीक से जान ही लो जल्दी कोई भी नहीं बाजार को ठीक से पहचान ही लो जिस दिन तुम बाजार से मुड़ के चलो पीट करके उस दिन फिर उसकी तुम्हें याद भी ना आए पीछे लौटने का मन भी ना हो एक बार देखने की भी इच्छा ना हो कि पीछे लौट के देख लें इस तरह समाप्त हो जाए इस तरह की समाप्ति निर्णय से नहीं होती संकल्प से नहीं होती इस तरह की समाप्ति गहन अनुभव से होती बोध से होती तुम जियोगे तो ही ऐसी समझ पैदा होगी कि एक दिन तुम पाओगे इन ठीकरों में क्या रखा मैं कहता हूं इसलिए नहीं कबीर सहयोग कहते हैं इसलिए नहीं वेद उपनिषद कहते हैं इसलिए नहीं तुम पाओगे यह उपनिषद तुम्हारे भीतर जगेगा यह वेद तुम्हारा अपना वेद होगा तुम पाओगे कि व्यर्थ देख लिया सब तरफ से स्वाद चख लिया सिवाय पीड़ा के कुछ भी न पाया जहर हाथ से छूट जाएगा उस दिन उस दिन तुम्हारा सन्यास, संसार के त्याग से नहीं संसार के अनुभव से उठेगा संसार के ज्ञान से उठेगा उस दिन तुम्हारा सन्यास संसार के विपरीत नहीं होगा अभी मैं कितना ही कहूं तुम्हारा सन्यास संसार से थोड़ा विपरीत तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भिन्न कर रहे हो उस दिन तुम जानोगे सन्यास भी गया संसार भी गया जिस दिन द्वंद चला जाए द्वैत चला जाए उस दिन असली सन्यास घटित होता है उस दिन तुम दोनों के पार हो गए उस दिन तुमने जानी धूप और छाँव एक ही सूरज की है उस दिन तुमने जाना कि संसार और संन्यास एक ही मन का खेल है एक ही अहंकार का खेल है उस दिन दोनों से तुम तो मुक्त हो गए संसार से जो मुक्त हुआ वो सन्यास से भी मुक्त हो जाता है ये बात तुम्हें जरा कठिन लगेगी क्योंकि ये गणित तो और तर्क में नहीं बैठती तुम तो सोचते हो जो संसार छोड़ता है वो सन्यासी अगर तुम मुझसे पूछते हो तो मैं कहता हूं जिसका संसार छूट गया उसका तो संन्यास भी छूट गया ये तो ऐसे ही जैसे जिस दिन बीमारी छूट गई उसी दिन औषधि भी छूट गई बीमारी छूट गई औषधि की बोतल लिए बाजार में घूम रहे हो कोई भी तुम्हें पागल कहेगा तुम कहोगे बीमारी तो मिट गई अब टीबी के शिकार ना रहे मगर ये बोतल लिए फिरते हैं ये प्रिस्क्रिप्शन सब इकट्ठे कर लिए इनका शास्त्र बना लिया जिल्द बंधवा ली मखमल की सोने का धागा बांध लिया इसको बगल में दबाए रहते हैं बोतल रखे जितने एक्सरे निकले वो सब संभाले हुए बीमारी तो चली गई संसार तो छूटा अब सन्यास को लिए घूम रहे सोचो पागल और अगर ऐसा तुम्हें कोई पागल रास्ते पे मिल जाए तो क्या तुम कह सकोगे कि इसकी बीमारी छूट गई ये तो और महा बीमारी का शिकार हो गए इससे तो टीबी बेहतर थी उसका कम से कम इलाज हो सकता था अब जो बीमारी है इसका इलाज कौन करेगा ये एक्सरे और ये प्रिस्क्रिप्शन और ये जो शास्त्र पकड़ा है और ये जो बोतलें संभाले हैं खाली अधूरी भरी पुरानी इनको अब कौन छोड़ाएगा इसका तो कोई किसी चिकित्सा शास्त्र में इलाज नहीं नहीं लेकिन सौभाग्य से ऐसा होता नहीं बीमारी जाती है औषधि भी तुम फेंक देते हो जिस दिन बीमारी गई उसी दिन तुमने औषधि भी खिड़की के बाहर फेंकी संन्यास औषधि है संसार की संसार ही चला जाएगा सन्यास को कौन पागल बचा था फिरता है वो भी गया उसी के साथ वो एक ही सिक्के का दूसरा पहलू था जिस दिन दोनों चले जाएंगे उस दिन तुम अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा सन्यास हुआ सन्यास के भी पार है सन्यास, उसका भी अतिक्रमण कर जाता है और तुम पूछते हो कृपापूर्वक बताएं कि हमारा क्या होगा अगर सन्यास में डूबते ही रहे तो डूब जाओगे मिट जाओगे खो जाओगे परमात्मा बचेगा तुम ना बचोगे अगर समय के पहले भाग गए तो तुम बच जाओगे परमात्मा ना मिलेगा तो ये तो सारा हिसाब ही डुबाने का है मेरे साथ दोस्ती बांधी तो उसका मतलब कि डूबोगे मिठोगे बचने ना देंगे सब उपाय करेंगे कि मझधार में ना डूब जाए क्योंकि तुम्हारा बचना ही बात है तुम्हें किनारा मिला तो तुम फिर संसार बसा लोगे तुम कुछ और जानते नहीं तुम्हें तो मझधार में ही डूबना हो जाए तो ही समझो ऐसा किनारा मिलेगा जहां तुम संसार ना बचा, बसा सकोगे तो मेरे साथ तो डूबने वालों का जोड़ बन सकता है जो अपने को बचाने चले हैं उन्हें मुझसे बहुत खतरा मालूम पड़ेगा उनके लिए दूसरी जगह हैं दूसरे लोग हैं जो उन्हें बचाने की व्यवस्था देते हैं मैं तुम्हें मिटने की व्यवस्था देता हूं मैं तुम्हें मृत्यु सिखाता हूं क्योंकि मैंने जाना कि जब तुम मरोगे मिटोगे तभी तुम्हारे जीवन में महाजीवन का अवतरण होगा तभी तुम्हारी बूंद में सागर उतरेगा तो क्या होगा मिटोगे बचना पाओगे अगर मेरी चली तो मिटोगे अगर तुम बीच में भाग खड़े हुए तो तुम्हारा दुर्भाग्य प्रश्न सहजोग कहती है कि धर्म की साधना गोपनीय ढंग से की जाए जाने ना संसार आप भी यही कहते हैं लेकिन हम तो सन्यास के वस्त्र और माला पहनकर उसकी खबर दिए रहते हैं इस पहलू पर कुछ प्रकाश डालें। मनुष्य एक ऐसी बीमारी है एक तरफ से संभालो दूसरी तरफ से बिगड़ जाती दूसरी तरफ से संभालो पहली तरफ से बिगड़ जाती सहजों ने जब कहा जाने ना संसार तब बीमारी एक तरफ से संभाली गई थी और दूसरी तरफ से बिगड़ गई थी समझ लें दोनों पहलू मनुष्य साधना करना नहीं चाहता दिखाना चाहता है। यह मनुष्य के अहंकार का हिस्सा है बिना किए अगर दिखावे की सुविधा हो तो बड़ी सस्ती है ध्यान करना तो कठिन है माला फेरना आसान है माला फेरने से ध्यान का क्या, क्या लेना देना है माला तो फेरी जा सकती है बड़ी आसानी से ध्यान में तो सारा जीवन रूपांतरित करना होगा फिर ध्यान तो भीतर होगा किसी को पता भी ना चलेगा तो जो मजा अहंकार को मिलना चाहिए कि लोग समझें कि बड़े ध्यानी हैं वो मजा भी नहीं मिलेगा ध्यान तो मिलना कठिन है ध्यानी है ऐसा लोगों को पता चल जाए इससे जो थोड़ा सा मजा मिलता वो भी नहीं मिलेगा माला में दोनों सुविधा है ध्यान करने की कोई झंझट भी नहीं है हाथ उठाया माला फिरते चले गए और मोहल्ले पड़ोस में गांव पर गांव में खबर हो जाती कि आदमी बड़ा ध्यानी ही लोग थैली बना लेते थैली के भीतर हाथ डाले रहते उसमें माला चलाते रहते थैली और भी सुविधा की है कभी ना भी चलाई तो भी कोई खास पता नहीं चलता और लोगों को लगता चलाए रह होंगे तब तो थैली में माला लिए बैठे जब चलाई जब चला ली और पता नहीं माला के मनकों पर रुपए गिन रहे हैं कि क्या गिन रहे हैं कुछ पक्का नहीं राम राम गिन रहे हो इसका कुछ पक्का नहीं है थैली में माला भी छिपी हाथ भी छिपा है चल रहा है ना भी गिन रहे हो सिर्फ हिला रहे हो हाथ तो भी लोगों को वहम होता है कि भई बड़े ध्यानी है हजारों लाखों लोग बिना साधना में उस सुख हुए साधना दिखाने में उस सुख हो गए तब सहजो जैसे संतों ने कहा जाने ना संसार कुछ ऐसा करो कि किसी को पता ना चले क्योंकि तुम तो सिर्फ पता ही करवा रहे हो भीतर तो कुछ हो नहीं रहा तुम जानो जाने तुम्हारा कर्तार उतना काफी है तुम्हारे और तुम्हारे परमात्मा के बीच मामला है इसको बीच बाजार में खड़े होकर घोषणा करने की ढुंडी पीटने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें राम नाम जपना है तो राम नाम जपो लेकिन माइक लगा के और अखंड उपद्रव मचाने की कोई आवश्यकता नहीं कि 24 घंटे मोहल्ले भर की जान ले डालो हालांकि कोई भी आदमी जब 24 घंटे का पाठ करता है तो वो माइक लगवा के करता है। ऐसे राम नाम के बहाने पड़ोसियों को सताने का भी मजा आ जाता है और कोई कुछ कह भी नहीं सकता धर्म के खिलाफ तो बोलना ही मुश्किल है कोई ये भी नहीं कह सकता कि हमारे बच्चों की परीक्षा हो रही है वो भद्रव ना करो परीक्षा वगैरह तो संसारिक चीजें हैं ये राम नाम तो इससे तो लाभ ही होगा बच्चों को उत्तीर्ण हो जाएंगे शोरगुल करके अहंकार को बड़ी तृप्ति मिलती तो सहजों ने कहा नहीं यह तुम्हारे तुम्हारे परमात्मा के बीच है और परमात्मा बहरा नहीं है माइक लगाने की कोई जरूरत नहीं ओठ भी ना हिले ओंठ भी क्या हिलाने हृदय से ही बात हो जाए मगर तब दूसरी बीमारी आदमी में पकड़ती जो कुछ भी नहीं करते आलसी हैं काहिल हैं सुस्त है। अगर तुम उनसे भी कहो तो वो कहते हैं कि हम तो ओंठ भी नहीं हिलाते हम तो हृदय से हृदय न करते किसी को बताना थोड़ी है न जाने संसार छिपाना है इतनी बार बता देते हैं कि हम छिपाते इससे ज्यादा नहीं बताते इसलिए हम गेरुआ वस्त्र नहीं पहनते किसी को बताना थोड़ी है माला हाथ में नहीं लेते किसी को बताना थोड़ी है मंदिर नहीं जाते किसी को बताना थोड़ी है दुकान पे रहते हैं धनी कमाते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर हृदय की हृदय से वार्ता चलती रहती ये दूसरी चालबाजी या तो तुम बताओगे बिना कुछ किए या तुम बिना कुछ किए दावा करोगे कि भीतर ही भीतर कर रहे हो इसलिए किसी को पता नहीं चल रहा वो जो पहले वर्ग का आदमी है वो दूसरों की निंदा करेगा कि मंदिर नहीं जाते पूजा नहीं करते आधार्मिक हो नर्क में सड़ोगे ये जो दूसरे तरह का आदमी है ये भी निंदा करेगा उनकी अच्छा तो वस्त्र पहन के चल रहे हो माला दिखावा कर रहे हो नरक में पड़ोगे ये दोनों ही बीमारी स्थितियां हैं अब मेरे सामने सवाल है क्या करूं अगर तुमसे कहूं कि चुपचाप करो तुम बिल्कुल राजी हो क्योंकि उसमें कोई झंझटिनी करने का ही सवाल नहीं इतना चुपचाप तुम करते हो कि करते ही नहीं हो बात ही नहीं है कोई पता किसको चलेगा वहां बेईमानी की सुविधा है अगर तुमसे कहूं कि जरा जोर से ओंट से पता चले कि क्या जप है वो भीतर रुपया रुपया रुपया कह रहा है कि राम, राम राम राम इतना तो कम से कम पता चलने दो तो तुम कहते हो कि इससे तो लोगों को पता चल जाएगा फिर ये संत पुरुष जो कहते रहे तो फिर मैंने सोचा कुछ ऐसा करो आधा बाहर आधा भीतर गेरू वस्त्र बाहर पहन लो माला गले में लटका लो ध्यान सन्यास भीतर चलने दो। दोनों तरफ से तुम्हें बचाने की जरूरत है तुम इतने बेईमान हो ऐसे चालबाज हो कि तुम हर जगह से अपनी बेईमानी का कोई उपाय खोज लेते हो तो मैंने कहा कि थोड़ा सा दिखावा ठीक कोई हर्चा नहीं जब जरूरत होगी उसको छोड़ा देंगे उसमें कितनी देर लगेगी गेरुआ वस्त्र छोड़ने में कितनी देर लग सकती है? एक क्षण का सवाल नहीं जिस दिन तबीयत होगी छोड़ा देंगे माला समुद्र में डाल देने में कुएं में पहुंचा देने में कितनी देर लगती उसमें कोई बड़ी अड़चन नहीं उससे कोई तुम बंध नहीं गए हो लेकिन थोड़ा सा बाहर ताकि सुस्त होने का मौका ना आए आलस्य ना पकड़े एक मित्र है सन्यास लिया कहने लगे कि मैं शराबी हूं आप सोच के मुझे सन्यास दे मैंने कहा अगर मैं सोच के दूं तो फिर किसी को दे ही ना पाऊंगा फिर मेरी दशा मेरे एक अध्यापक जैसी हो जाएगी मेरे एक शिक्षक थे दर्शन शास्त्र के वो परीक्षा पत्र कोई जांचते नहीं थे वो कहते थे अगर जांचूं तो कोई पास ना हो पाएगा और बात सच थी अगर जांचो ही ठीक से और दर्शन शास्त्र का मामला हो तो पास होना बहुत मुश्किल तो वो बिना जांचे अंक दे देते थे आंख बंद करके 10 पंद्रह बीस जोड़ चाड़ लगा के वो मैं उनका विद्यार्थी था वो मुझे दे देते थे कि तुम ये मैं विद्यार्थी एमए की पूर्वार्ध का और एमए के उत्तरार्ध के मैंने फल जांचे वो मुझे दे देते कि तुम ही रख दो एक ही बात है क्योंकि मैं अगर जांचूंगा तो कोई पास ना हो पाएगा पास करना हो तो बेनी जांचे देना उपाय है तो मैंने उनसे कहा कि अगर मैं बहुत जांच पड़ताल करूं तो किसी को सन्यास न दे पाऊंगा फिर मैंने सोचा छोड़ो ये फिक्र जो आए दे दो शराब पीते हो कोई फिक्र नहीं पियो चिंता तुम्हारी होनी चाहिए मुझे क्या चिंता एक शराबी ने सन्यास लिया इसमें क्या हर्जा है आखिर बीमार ही तो अस्पताल आता है बीमार ही तो औषधि खोजता है बुरा ही तो भले होने की आकांक्षा करता है अगर मैं बुराई को ही शर्त बना लू कि तुम पहले बुराई छोड़ो तब सन्यास दूंगा तब तो उसका अर्थ हुआ कि औषधि तभी दी जाएगी जब तुम स्वस्थ हो जाओगे ये तो जरा ज्यादा हो जाएगी तुम शराब पीते हो यह तुम्हारी फिक्र मैं तुम्हें सन्यास देता हूं अब चिंता तुम्हारी है कि सन्यासी होकर शराब पीना कि नहीं शराब पीते हुए को संन्यास देना कि नहीं ये मेरी चिंता नहीं मैं तो देता हूं क्योंकि मैंने देखा सभी शराबी कोई साधारण शराब पी रहे हैं कोई पद की पी रहे हैं कोई धन की पी रहे हैं, कोई कुछ और ढंग की पी रहे हैं नशे में सभी क्योंकि सभी के पैर लड़खड़ा रहे हैं तो मैं तो तुम्हें देता हूं तुम चिंता कर लेना वार्ड दिन बाद आया उसने कहा कि झंझट में डाल दिए अब शराब की दुकान पर जाने में डर लगता है क्योंकि लोग देखने लगते हैं घेरुआ वस्तु तो पहने स्वामी जी आप यहां कैसे तो कल तो उन्होंने कहा कि मुझे झूठ बोलना पड़ा मैंने कहा कि मैं जरा यहां देखने आया हूं कि कौन कौन लोग मोहल्ले में शराब पीते मैं कोई खरीदने नहीं आया और बिनी खाली हाथ वापस लौट आया गेरु वस्त्र पहन के माला डाले सिनेमा के क्यू में टिकट खरीदने खड़े होकर देखना कोई जराम जी का लेगा कोई पैर छू लेगा भागे निकले वहां से कि यहां तो झंझट है बाहर का वेस तुम्हें आलस्य के थोड़े बाहर लाएगा और तुम्हें थोड़ी स्मृति रखने की क्षमता बनाएगा एक रिम्बरेंस एक स्मरण रहेगा कि मैं संन्यास्त हूं तुम चूक चूक जाते हो भूल भूल जाते हो दूसरे याद दिला देंगे कोई नमस्कार कर लेगा कोई सिर झुका देगा और भारत तो बड़ा अनूठा देश है ये फिक्र ही नहीं करता अगर तुम्हारा गेरू अवस्था तो पैर छूता है कोई ये बड़ी कारगर बात है ये भारत ने समझ लिया कि सन्यासी को भी याद दिलाने की जरूरत है कि तुम आदर योग्य हो ये बड़ी कीमिया है गहरी उसके भीतर राज है राज ये है कि हम तुम्हें आदर दे रहे हैं तुम आदर योग्य आदर योग्य होने की चेष्टा करना वो तुम्हें जगा रहा है जहां जाओगे वहीं कोई तुम्हें जगाने वाला मिल जाएगा खुद भी आईने के सामने खड़े हो तो अपना गेरुआ वस्त्र माला एक स्मृति देगी अभी तुम गहरी मूर्छा में हो यहां छोटी छोटी स्मृति के साधन भी कारगर होंगे और छुड़ाने में क्या दिक्कत है किसी भी दिन कह देंगे कि बस अब छोड़ दो संसार पहले छोड़ दिया आप संन्यास भी छोड़ दो अब दोनों झंझट के बाहर हो जाओ बाहर थोड़ा सा और भीतर थोड़ा सा ध्यान भीतर वस्त्र बाहर वस्त्र बाहर के लिए है ध्यान भीतर के लिए है प्रेम भीतर माला बाहर नाम बाहर अनाम भीतर और जैसा मैं जानता हूं बाहर भीतर अगर दो होते तो हम विभाजन भी कर लेते वो दो नहीं वो दोनों इकट्ठे कहां से भीतर शुरू होता है कहां से बाहर अंत होता है सब जुड़ा है संयुक्त है बाहर भी तो तुम्हारा भीतर ही आया हुआ है भीतर भी तुम्हारा बाहर ही गया हुआ है तो दोनों को एक ही रंग में रंग डालो भीतर भी ध्यान का रंग हो बाहर भी ध्यान का रंग हो भीतर भी ध्यान की अग्नि चले बाहर भी अग्निवेश हो अच्छा होगा इसलिए सहजों समय मैं राज्य हूं कि जाने ना संसार अपने ध्यान की बात किसी को क्या कहनी उसे तो संभाल कर रखना लेकिन वस्त्र ध्यान थोड़ी है। वस्त्र तो संसार के ही हैं कोई तो वस्त्र पहनोगे ही सांसारिक के पहनोगे मैंने तुम्हें कहा सन्यासी के पहनो वस्त्र ही चुनने हैं तो सन्यासी के बेहतर वस्त्र तो चुनोगे ही अगर निर्वस्त्र होने की तैयारी हो तो मैं कहूंगा ठीक है सन्यासी का वस्त्र भी छोड़ दो कुछ तो पहनोगे कोई रंग तो चुनोगे कोई ढंग तो चुनोगे मंदिर में रहोगे मकान में रहोगे कहीं तो रहोगे जब रहना ही हो तो मैं कहता हूं मंदिर में रहो फिर मकान में क्या रहना अगर मकान को भी मंदिर के ढंग से बना लो सुबह इसलिए एक सेतु बनाया बाहर और भीतर को अलग अलग करने की कोई जरूरत नहीं जो भीतर का है उसे छिपाना जो बाहर का है उसे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है तुम गैरिक वस्त्र पहन के हाथ में एक घंटा लेके मत बजाना कि देखो भाई आ गए हम उतनी कोई जरूरत नहीं है लेकिन कोई देख ले तो छिपने की भी कोई जरूरत नहीं कि दीवार के पीछे छिप गए कि कोई देख ना ले सहज होना उतना पर्याप्त है पांचवा प्रश्न कृपापूर्वक प्रसाद और पात्रता के अंतर संबंध पर प्रकाश डालें पात्रता पर्याप्त नहीं है बिना पात्रता के भी प्रसाद नहीं मिलेगा पर पात्रता के कारण ही नहीं मिलता है प्रसाद यह जटिलता है इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी है पात्रता का अर्थ है तुम योग्य हो लेकिन जैसे ही योग्यता का ख्याल आता है वैसे ही अहंकार निर्मित हो जाता है कि मैं योग्य हूं मैं पात्र हूं जैसे ही तुम्हें यह लगता है मैं पात्र हूं वैसे ही एक मांग खड़ी हो जाती कि अब मुझे मिलना चाहिए ना मिले तो शिकायत होती और मिल जाए तो धन्यवाद पैदा नहीं होता क्योंकि मैं पात्र था ही कबीर ने कहा है मरने के वक्त कि मैं अब काशी में न मरूंगा मुझे मगर ले चलो कहावत थी कि काशी में तो अगर गधा भी मरे तो मोक्ष वैकुंठ पहुंच जाता और मगर मैं अगर ज्ञानी भी मरे तो अगले जन्म में गधा हो जाता तो कबीर ने कहा मैं मगर मरूंगा क्यों तो कबीर ने कहा अगर काशी में मरने से मोक्ष मिला तो इसमें प्रभु की अनुकंपा क्या यह तो काशी की पात्र था थी मोक्ष मिला मिलना ही चाहिए था म घर में मरेंगे अगर गधा हो गए अगले जन्म में तो अपने कारण और मोक्ष मिला तो उसकी अनुकंपा से ये बड़ी प्यारी बात है मरे मगहर जाके जीवन भर काशी में बिताया तो सूचना है एक एक खबर एक इशारा किया इशारा किया कि अपनी पात्रता से अगर मोक्ष भी मिलता हो तो भी अहंकार ही है उसकी अनुकंपा से मिले तो जिसको भी पात्रता होगी उसको एक सूक्ष्म अहंकार आना शुरू हो जाएगा कि मैं योग्य हूं मुझे मिलना चाहिए मिले तो धन्यवाद पैदा ना होगा न मिले तो शिकायत पैदा होगी और जहां धन्यवाद का भाव ना हो वहां परमात्मा नहीं बरसता जहां अहो भाव ना हो जहां अहंकार हो वहां तो पर्दा पड़ा है आंखों पर वहां तो आंखें अभी अंधी वहां तो हृदय अभी जागा नहीं सोया है इसलिए पात्रता जरूरी तो है काफी नहीं मैं यह नहीं कह रहा हूं कि तुम अपात्र होने की कोशिश करना कोई परमात्मा की परीक्षा लेने की भी जरूरत नहीं है पात्रता को तुम सहजता से स्वीकार करना उससे मेरी तरफ से मैं तैयार हूं लेकिन इससे कोई शिकायत नहीं अगर नहीं मिल रहा है परमात्मा तो जरूर कोई भूल चूक मेरी ही होगी पात्रता में कोई कमी होगी अगर मिल जाए परमात्मा तो परमात्मा इतनी बड़ी घटना है और मेरा पात्र इतना छोटा हो मेरी पात्रता इतनी छोटी कि मेरी पात्रता के कारण मिला होगा यह तो मानने का कोई उपाय नहीं मिला तो वो अपनी करुणा से ही है प्रसाद रूप वर्षा है तो जिन्होंने भी उसे पाया है उन्होंने यही कहा कि पात्रता का यहां कुछ हिसाब नहीं है। जीसस की कहानी मैं निरंतर कहा हूं एक धनपति ने अपने बगीचे में काम करने को मजदूर बुलाए सुबह कोई मजदूर आए कुछ लेकिन काम ज्यादा था और चुकेगा नहीं दोपहर उसने फिर मजदूर बुलाए कुछ मजदूर सूरज जब आकाश में आधा आ गया तब आए फिर भी लगा इतने से भी काम पूरा ना होगा काम ज़्यादा था और आज ही सांझ पूरा करना था उसने फिर आदमी भेजे कुछ मजदूर आए जबकि सूरज ढलने के ही करीब था फिर सांझ हो गई फिर सबको उसने उनकी मजदूरी के पैसे दिए उसने सुबह जो आए थे उनको भी उतने ही पैसे दिए जितने उनको जो दोपहर आए थे और उतने ही पैसे उसने उनको भी दिए जो अभी अभी, अभी आए थे जिन्होंने काम छूआ भी नहीं था ना के बराबर कुछ किया था सुबह के मजदूर नाराज हो गए उन्होंने कहा यह अन्याय है हमने दिन भर काम किया हमें भी उतना पुरस्कार और ये अभी अभी आए हैं इनको भी उतना यह अन्याय है था उन्होंने दिन भर मेहनत की थी पात्रता अर्जित हो गई थी उस अमीर ने कहा तुम्हें जो हमने दिया वो तुम्हारे काम के योग्य पर्याप्त नहीं है जितना वायदा किया था उतना तुम्हें दिया है उन्होंने कहा वो तो ठीक है हमने जितना काम किया उतना तो हमें मिल गया है लेकिन इन्होंने तो कुछ भी काम नहीं किया हमें कोई शिकायत नहीं है हमारे हमें जो मिला है वो पर्याप्त थे लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया तो उसने कहा इनकी तुम फिक्र छोड़ो पैसे मेरे मैं उन्हें मुफ्त भी लुटाऊं तो तुम्हें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए इन्हें मैं इनके काम के कारण नहीं देता मेरे पास बहुत ज्यादा है इसलिए देता हूं इतना तो मुझे हक हाँ है जीसस कहते हैं जब परमात्मा के सामने भक्त और ज्ञानी खड़े होंगे तो ज्ञानियों को सदा ऐसा लगेगा कि हम तो सुबह से मेहनत कर रहे थे दिन भर भरसक मेहनत की और हमें भी वही मिला और ये भक्त कुछ मेहनत भी नहीं किए गीत गाते रहे गुनगुनाते रहे या मस्ती में झूमते रहे या नाचते रहे इनको भी उतना मिला तो जीसस कहते हैं परमात्मा उनसे कहेगा तुमने जो किया उतना तो तुम्हें मिल गया ना तुम इनकी फिक्र छोड़ो इन्हें मैं अपने आधिक्य से देता हूं मेरे पास है इसका करूं क्या जिन्होंने परमात्मा को पाया उसमें दो तरह के लोग हैं ज्ञानी हैं और भक्त है। ज्ञानी कहते हैं हमने अपनी पात्रता से पाया भक्त कहते हैं हमने उसके प्रसाद से पाया ये भक्त का हृदय है जो प्रसाद की धारणा करता है ज्ञानी का मस्तिष्क है जो प्रयास की बात करता है ज्ञानी हिसाबी किताबी है भक्त कोई हिसाब किताब नहीं रखता है। भक्त कहता है मेरी योग्यता कुछ भी नहीं है और तुम बर से जा रहे हो बिन घन परत फुहार बिन दामनी उजियार अति ज्ञानी को अगर तुम गौर से जांच करोगे तो उसने पहले प्रसाद को इंकार किया फिर परमात्मा को भी इंकार कर दिया महावीर परमात्मा को स्वीकार नहीं करते क्योंकि वो कहते हैं जो मिला है वो अपने कृत्य का फल है इसमें परमात्मा को बीच में लेने की कोई जरूरत नहीं जिसने शुभ किया उसे पुण्य मिला जिसने अशुभ किया उसे पाप मिला जिसने ठीक किया ठीक पाया गलत किया गलत पाया जो बोया वही काटा इसमें बीच में परमात्मा को लाने का कहां प्रयोजन और महावीर की बात में भी एक यथार्थ है वो यथार्थ यह है कि परमात्मा को अगर बीच में लाओगे तो कुछ गड़बड़ होगी। गड़बड़ यह हो जाएगी कि कभी वो उनको भी दे देगा जिनकी पात्रता ना थी समझो कि जीसस की कहानी में धनपति की जगह कंप्यूटर होता है और कंप्यूटर हिसाब लगाता कंप्यूटर ना होता एक मुनीम होता मालिक ना होता वो हिसाब लगाता तो वो देखता जिसने छह घंटे काम किया उसको छह रुपये तो जिसने चार घंटे काम किया उसको चार रुपये जिसने घंटे भर काम किया उसको एक रुपया ठीक है मुनीम मुनीम के ढंग से सोचता अगर परमात्मा लोगों के कर्मों का हिसाब लगा लगा के देता है कि कितना किसने किया तो महावीर कहते हैं इस आदमी को बीच में लेने की जरूरत क्या है नियम पर्याप्त है जो आग में हाथ डालता है वो जल जाता है कोई परमात्मा थोड़ी बैठा है जो देखता है कि तुम आग में हाथ डाल रहे हो इसलिए जलाओ जो हाथ खींच लेता वो बच जाता है कोई परमात्मा थोड़ी बैठा है जो कहता तुमने हाथ खींचा इसलिए हम तुमको बचाते जलाओ हाथ डालो जलता है खींच लो बच जाता है तो कर्म का सिद्धांत महावीर कहते हैं पर्याप्त है किसी परमात्मा को बीच में लेने की जरूरत नहीं और बीच में लेने से झंझट होगी झंझट यह होगी कि एक सोच विचार हृदय वाली शक्ति बीच में आ गई तो कभी किसी पर दया भी आ जाएगी अनुकंपा भी हो जाएगी परमात्मा कोई मशीन तो नहीं है मुनिम तो नहीं है मालिक होगा और मालिक अपने आधिक्य से दे सकता है फिर क्या करोगे तब तो खतरे हो सकते हैं पहला खतरा तो यह है कि जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको मिल जाए और दूसरा बड़ा खतरा यह कि जिन्होंने किया शायद उनको न मिल पाए जिसस की कहानी में जिन्होंने किया उनको तो मिला जिन्होंने नहीं किया उनको भी मिल गया लेकिन कहानी थोड़ी आगे भी जा सकती कि जिन्होंने नहीं किया उनको ज्यादा मिल गया और जिन्होंने किया उनको उनके करने से कम मिला क्योंकि हो सकता है ये मालिक आज नाराज हो इसका मन प्रसन्न ना हो बीच में किसी को लेने में खतरा है महावीर ने कहा परमात्मा को हटा दो परमात्मा के रहते जगत में व्यवस्था नहीं रह सकती परमात्मा रहेगा तो अराजकता रहेगी तुम चकित होोगे कि हिंदू कहते हैं परमात्मा के बिना अराजकता होएगी परमात्मा नहीं होगा तो कौन व्यवस्था संभालेगा महावीर कहते हैं परमात्मा होगा तो व्यवस्था संभालनी ही मुश्किल हो जाएगी बिना परमात्मा की व्यवस्था नियम से चल रही है कोई हृदय बीच में नहीं है जो हिसाब किताब लगाए किसी पर दया खाए किसी पर क्रोध करे किसी से नाराज हो जाए किसी के प्रेम में पड़ जाए किसी भक्त को उबार ले और किसी दुष्ट को डुबा दे ऐसा कोई बीच में नहीं है सीधे नियम से बात चल रही साफ सुथरा गणित है इसलिए महावीर के शास्त्रों में काव्य को, को कोई जखे नहीं है शुद्ध गणित है महावीर की किताब में पढ़ते वक्त ऐसा लगता जैसे कि कोई इंजीनियरिंग या मेडिकल गणित तर्क इनके शास्त्र पढ़ रहा शुद्ध गणित वैज्ञानिक हिसाब की बात है कभी कभी मुझे लगता है कि महावीर के गणित के कारण ही शायद जैन सभी हिसाबी किताबी दुकानदार हो गए हिसाब इतना गहरा है कि मानने वाले सभी दुकानदार और वणिक हो गए और सब चीजें खो गई सिर्फ हिसाब की ही क्षमता रह गई ज्ञानी अपनी पात्रता से कहता है हम पहुंचते हैं इसलिए ज्ञानी अखीर में कहेगा मैं ही हूं परमात्मा नहीं महावीर कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है मतलब मैं ही हूं कोई परमात्मा नहीं ये ज्ञान की शुद्धतम अभिव्यक्ति होगी भक्त प्रसाद से पहुंचता वो कहता मेरी योग्यता क्या उसका बड़ा काव्य का मार्ग है वह कहता अपने से अगर हमको उबरना है तो हम उभरना पाएंगे डूब सकते उबरे अगर तो तुमने उबारा डूबे अगर तो हम डूबे दोष अपना मानता है गुण उसके मानता है इसलिए एक ऐसी घड़ी आती है प्रसाद से बढ़ते बढ़ते बढ़ते परमात्मा रह जाता है खुद मिट जाता है भक्त कहता है तू ही है मैं नहीं हूं ज्ञानी कहता है मैं ही हूं तू नहीं दोनों एक पर पहुंच जाते हैं अद्वैत बचता है लेकिन दोनों की अभिव्यक्ति अलग है इसी संबंध में एक प्रश्न और भी है उसे भी इसी के साथ समझ लेना उचित होगा आपने कहा कि परमात्मा प्रयास से नहीं प्रसाद से मिलता है और सहजोग गुरु चरणदास की कृपा का तथा कबीर गुरु रामानंद की कृपा का अहोभाव से गुणगान करते हैं आप पर किस गुरु की कृपा हुई क्या आप बिना गुरु कृपा के परम संबोधि को उपलब्ध हुए इस संबंध में कुछ कहें दो बातें मैंने तुम्हें समझाई ज्ञानी और भक्त ज्ञानी अपनी पात्रता से उपलब्ध होता है भक्त अपनी प्रार्थना से ज्ञानी तपश्चर्या से अर्जित करता है परमात्मा को वो उसका अर्जन ज्ञानी दावेदार है पाया है तो अपने श्रम से पाया है इसलिए महावीर ने जिस धर्म को जन्म दिया और जिस संस्कृति उसका नाम है श्रवण संस्कृति श्रवण संस्कृति का अर्थ होता है प्रसाद से नहीं श्रम से इसलिए महावीर का नाम ही श्रवण भगवान महावीर श्रम से जिन्होंने पाया परम सत्ता को ज्ञानी कहता है तपश्चर्या से त्याग से पुण्य से परमात्मा को पाया है मुफ्त में नहीं किसी कृपा के कारण नहीं अर्जित किया है ज्ञानी का दावा है भक्त कहता है प्रार्थना से पूजा से नाच के रिझा के समझा बुझा के अपनी तो कोई पात्रता ना थी नाचे प्रसन्न किया तुम्हें तुम्हारे गीत गाए तुम्हारा गुणगान किया तुम्हें राजी किया तुम प्रफुल्लित हो गए किसी प्रेम के गहन क्षण में तुमने सब दे डाला हम पात्र ना थे प्रसाद से मिला ये दो सीधे सीधे मार्ग हैं इन दोनों के बीच बड़ा छिपा हुआ एक तीसरा मार्ग है जिसमें दोनों का सार है साधारणता उसकी बात नहीं की जाती क्योंकि उसकी बात करनी कठिन है लेकिन चूंकि तुमने मुझसे पूछा मेरे संबंध में इसलिए वो तुम्हें कह देना जरूरी इन दोनों के बीच में ध्यान का मार्ग है वो अति सूक्ष्म है महासूक्ष्म है ध्यान की धारणा को समझना बड़ा कठिन है फिर भी कोशिश करो ज्ञानी ही कहता है हमने अपनी पात्रता से पाया भक्त कहता है प्रसाद से पाया लेकिन दोनों में एक बात सहमति है कि पाया ध्यानी कहता है हमने कभी खोया नहीं ध्यानी कहता पाने का सवाल कहां है वो तो पाया ही हुआ है वो तो स्वभाव है खोने की तो केवल भ्रांति है धारणा है कि खोया है जैसे मछली भूल गई कि सागर में है बस ऐसे है तो सागर में ही तुम परमात्मा में जीते श्वास लेते जागते सोते उठते बैठते जन्मते मरते तुम उससे क्षण भर को विदा नहीं हो सकते क्योंकि परमात्मा यानी पूर्ण अस्तित्व परमात्मा यानी ये सारी विराट ऊर्जा ये सब कुछ ध्यानी कहता है परमात्मा को कभी खोया ही नहीं तो दोनों ही बातें व्यर्थ है कि प्रयास से पाया कि प्रसाद से पाया खोया ही नहीं जाग कर पाया सोए में लगा कि खो गया जाग में लगा कि है नहीं खोया सोए में जब लगता था खो गया तब भी खोया ना था हम ही सो गए थे जिस दिया जल रहा था तुम्हें झपकी लग गई दिया तो जलता ही रहा तुम्हारी नींद ने दिए को ना बुझा दिया तुम्हारे आंखों में सपने गिर गए तुम्हारे सपनों ने दिए पर अंधेरा ना कर दिया तुम खो गए तुम दूर हट गए तुम भूल गए कि दिया है फिर आंख खुली दिए को उपलब्ध कर लिया तुम कहोगे दिए को फिर पा लिया खोया ही ना था तो फिर पाने की बात ठीक नहीं दिया तो सदा था जो सदा है वही परमात्मा है ध्यानी कहता है अपनी ही झपकी लग गई खोया नहीं क्योंकि एक बार खो जाए तो पाना असंभव है क्योंकि जो खो जाए वो हमारा स्वभाव ना रहा वो जैसे राज्य से हाथ में कोई चीज थी हो गई मिल जाए फिर भी खो सकती लेकिन तुम्हारा हृदय की धड़कन तो ना खो जाएगी फिर हृदय की धड़कन भी बंद हो सकती तुम्हारा चैतन्य का गुण तो ना खो जाएगा तुम्हारा होने का भाव तो ना खो जाएगा तुम जब सो जाते हो तब भी तुम होते हो हालांकि तुम्हें बिल्कुल पता नहीं चलता कि तुम हो जागते हो तब पता चलता है सोने में जो छिप जाता है जागने में उभर जाता है सोने में जो भूल जाता है जागने में स्मरण आ जाता है ध्यानी कहता है परमात्मा को खोया नहीं सिर्फ विस्मृति हो गई स्मरण पर्याप्त थे ध्यान पर्याप्त थे तो ध्यानी की दृष्टि से तो न तो वो पात्रता से मिलता है क्योंकि वो तुम्हें मिला ही हुआ है तुम कितने ही अपात्र हो तो भी तुम्हारे भीतर वही धड़क रहा है तो इसलिए पात्रता से पाने का कोई सवाल नहीं और न वो प्रसाद रूप मिलता है क्योंकि वहां कोई दूसरा थोड़ी है जो तुम्हें दे दे प्रसाद तुम ही हो लेने वाले देने वाले दोनों तुम ही हो जाने वाले पहुंचने वाले दोनों तुम ही हो मार्ग और मंजिल दोनों तुम ही हो ध्यानी गहनतम बात कह रहा है मगर उसे कहने की बड़ी कठिनाई है और भक्त भी जब पहुंच जाता तब ज्ञानी की बात को समझ लेगा कि बात तो ठीक है ये तो मिला ही हुआ था और ज्ञानी भी समझ लेगा कि इसको उघाड़ा है अविष्कृत किया है निर्विन नहीं किया जिससे कि एक पत्थर पड़ा है और कारीगर आए छेनी उठा के एक मूर्ति को उगाड़ दे मूर्ति तो पड़ी ही थी माइकल माइकलों से किसी ने पूछा एक अनगढ़ पत्थर बहुत दिन से पड़ा था शिल्पियों ने फेंक दिया था बेकार समझकर उस पर माइकल माइकलंजों ने जीसस की एक प्रतिमा बनाई जब प्रतिमा बन गई तो किसी ने पूछा कि तुम अनूठे कलाकार पत्थर तिरस्कृत था फेंक दिया गया था शिल्पियों ने काम का न समझा था आड़ा तिरछा था लेकिन तुमने बहुमूल्य प्रतिमा बना थी ने कहा मैंने बनाई नहीं प्रतिमा तो सोई पड़ी थी पत्थर में सिर्फ बेकार पत्थर जो प्रतिमा के आसपास चिपका था उसको मैंने अलग कर दिया उघाड़ी बनाई नहीं छिपी थी आवृत थी अनावृत की आच्छादित थी अनाच्छादित की। बस इतना ही किया मैं कोई करता नहीं हूं उघाड़ा जरा पर्दा खींचा ध्यानी कहता है तुम जो हो उससे अन्य था तुम कभी भी नहीं हो सकते तुम जो हो वही तुम सदा रहे हो वही तुम सदा रहोगे वो तुम्हारा होना ही परमात्मा है इसलिए न कोई प्रसाद का सवाल है न कोई प्रयास का तब तुम बड़ी उलझन में पड़ोगे तब तुम्हें और अर्चन होगी कि अब क्या करें अगर तुम मेरी बात ठीक से समझ सको तो मैं कहता हूं ध्यानी ही शुद्धतम बात कह रहा है भक्त तो उसी बात को प्रेम की भाषा में कहता है तब प्रसाद बन जाता है ज्ञानी उसी बात को साधना के भाषा में कहता है तब पात्रता योग्यता कर्म पुण्य श्रम इस तरह के शब्द बन जाते बात तो वही है जो ध्यानी कह रहा है लेकिन ध्यानी की बात तो ध्यानी ही समझ पाएगा क्योंकि तुम्हें यह समझना बिल्कुल कठिन होगा कि उसको कभी खोया ही नहीं मेरे पास लोग आ जाते हैं वो कहते हैं आप कहते हैं कभी खोया नहीं फिर खोजें क्यों मैं उनसे पूछता हूं यह सवाल भी कैसे उठता है कि खोजें क्यों ये मैं कहता हूं कि उसे कभी खोया नहीं ऐसा तुम्हारा अनुभव हो ठीक हो गई खत्म हो गई अब कुछ खोजना नहीं लेकिन तुम्हें तो लग रहा है कि कुछ अभी मिला तो है नहीं तुम खोज भी छोड़ रहे हो तब तो मिलने का उपाय भी हो, बंद हो जाएगा ध्यान धर्म की शुद्धतम अभिव्यक्ति है फिर ज्ञान उसी की मस्तिष्क के द्वारा अभिव्यक्ति है और भक्ति उसी की हृदय के द्वारा अभिव्यक्ति है और ध्यान ना तो हृदय का है और न मस्तिष्क का ज्ञान मस्तिष्क का है प्रेम हृदय का है ध्यान दोनों के पार है ध्यान अतिक्रमण इसलिए तुम मुझसे मत पूछो कि मुझे कैसे मिला न प्रसाद से न प्रयास से जाकर मैंने पाया कि उसे कभी खोया ही नहीं इसलिए मेरा कोई गुरु नहीं क्योंकि गुरु तो तभी हो जब खोजने में किसी का सहारा लेना पड़े और मेरी कोई साधना नहीं है क्योंकि साधना तो तभी हो जब खोजने के लिए कोई श्रम करना पड़े न मैंने श्रम किया और न मैंने प्रार्थना की न मैंने पूजा की किसी मंदिर में और न किसी परमात्मा को आकाश में हाथ जोड़कर याद किया न किसी गुरु को पकड़ा किया क्या इतना ही किया कि चेष्टा की अपने को समझने की जानने की कोशिश की कि मैं कौन हूं अपने ही हाथों से टटोलने की कोशिश की अपने भीतर की कहां हूं टटोलते टटोलते खोजते खोजते अंधेरा थोड़ा छीन हुआ अपनी प्रतिति होने लगी एहसास होने लगा कि हूं एहसास बढ़ने लगा पहले तो बड़ी धीमी सी ज्योति थी एक दिए की फिर ज्योति बढ़ती गई सूर्य का महाप्रकाश हो गया लेकिन ना तो प्रसाद से पाया ना प्रयास से अपने भीतर जाके पाया कि पाया ही हुआ है उसे कभी खोया ही ना था मंजिल पे ही बैठे थे और झपकी लग गई मैं निरंतर एक कहानी कहता रहा हूं एक सराबी घर लौटा ज्यादा पी गया था तो अपने घर के सामने आ गया आदतवश जैसे रोज चल के आ जाता था आ गया उसके लिए कुछ होश की जरूरत नहीं रहती तुम्हें भी नहीं रहती तुम हजार विचार करते घर की तरफ चले आते हो पैर बाए मर जाते हैं दाए मर जाते हैं साइकिल घूम जाती है कार घूम जाती तुम अपने गैरेज में पहुंच जाते हो कुछ इसके लिए सोचना नहीं पड़ता यंत्रवत तो शराबी नशे में था वो डोलता डवालता पहुंच गया लेकिन घर के सामने जाकर उसने गौर से देखा ये घर अपना है या नहीं रात का अंधेरा शराब में डूबी आंखें सब कपता हुआ डमाडोल वो घबरा गया ये तो घर अपना नहीं मालूम होता ऐसा तो देखा नहीं था कभी देखने वाली आँख अलग हो तो दृश्य बदल जाता है नशे में हो तो दृश्य बदल जाता है उसने दरवाजे पे दस्तक दी डरते हुए उसकी माँ ने दरवाजा खोला लेकिन वो अपनी माँ को नहीं पहचान पाया नशे में पहचान कैसी उसने उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि माई इतना कर मुझे मेरे घर पहुंचा दे उसकी मां ने कहा बेटा तू बिल्कुल पागल हो गया हजार बार कहा कि शराब पीना बंद कर अभी तो हद हो गई मुझको ही नहीं पहचानता अपनी मां को अपना घर नहीं पहचानता भीड़ इकट्ठी हो गई पड़ोस के लोग आ गए समझाने लगे मगर शराबी को समझाने का कोई उपाय होता समझ ही सकता तो खुद ही समझ लेता तुम्हें समझाना पड़ता तुम समझाओ कुछ शराबी समझता कुछ तुम कहो कुछ वो सुनता कुछ कुछ और अर्थ निकालता वो बहुत घबरा गया उसने कहा कि तुम सब मुझे मार डालोगे मेरी मां मेरे घर राह देख रही होगी तुम मुझे क्या उल्टी सीधी बातें समझा रहे हो क्या मुझे अपनी मां की पहचान नहीं क्या मुझे अपना घर मालूम नहीं कितनी ही शराब मैंने पी ली हो मैं कोई नशे में थोड़ी सभी शराबी यही कहते शराबी को पक्का करवाना कि तुम नशे में हो बहुत मुश्किल है वो मानते ही नहीं और जो शराबी मान जाए कि मैं नशे में हूं समझो कि नसर टूट गया नहीं तो मान ही नहीं सकता था शराब में कैसे कोई मानेगा पागल अगर मान जाए कि मैं पागल हूं समझो कि वो ठीक हो गया घर भेजो पागल खाने में रखने की जरूरत नहीं पागल कभी मानते नहीं कि मैं पागल हूं सारी दुनिया को पागल कहेगा खुद को नहीं मान सकता उसने सबको कहा कि तुम सब शराब पी गए मालूम होते मेरा घर मुझे मालूम नहीं मुझे अपने घर पहुंचाओ भाई वो रोने लगा छाती पीटने लगा एक पड़ोसी जो शराब घर से लौट रहा था वो अपनी बैलगाड़ी जोत के आ गया उसने कहा बैठ मैं तुझे तेरे घर पहुंचा देता तू उसकी मां चिल्लाने लगी कि इसकी बैलगाड़ी में मत बैठ ये भी पिए हुए नहीं तो कोई तुझे कहां ले जाएगा तेरा घर कहीं और नहीं लेकिन इसकी बात उसे जची ये गुरु मालूम पड़ा ये पहुंचाने वाला एक आदमी तारणहार बाकी सब दुष्ट यहीं उलझा देंगे वह उसकी बैलगाड़ी में बैठने को तैयार है ऐसी तुम्हारी दशा है तुम घर के सामने ही खड़े हो तुम्हारी आंख के सामने जो है वही परमात्मा है तुम पूछ रहे हो कहां जाएं, कैसे खोजें क्या उपाय करें किसकी प्रार्थना करें कोई ना कोई तुम्हें मिल जाएगा बैलगाड़ी जोत के तैयार तो वो कहेगा आ जाओ बैठ जाओ हम वहीं जा रहे हैं बल्कि हम पहले ही से वहीं जाने का काम ही करते हैं ये ट्रांसपोर्ट का ही काम करते हैं भटकों को पहुंचाते हैं कोई ना कोई, कोई गुरु तुम्हें मिल जाएगा कोई भी सवाल नहीं है तुम्हारा गुरु तुम्हारे भीतर से और बाहर अगर किसी को कभी गुरु स्वीकार करो तो उसको ही स्वीकार करना जो तुम्हारे भीतर के गुरु को जगाने की बात कह रहा हो तुम्हें कहीं ले जाने की नहीं अच्छा होता कि वो सराबी अपनी मां को स्वीकार कर लेता जो कह रही थी यही तेरा घर है मैं तेरी मां सुबह होश में आके वो भी पाता कि यही बात सच है लेकिन तुमसे जो कोई कहेगा कि तुम वही हो जहां तुम्हें होना है उसकी बात तुम्हें न जचेगी तुम कहोगे ये बात तो कुछ जस्ती नहीं बहुत बदलाव बदलाहट करनी है क्रांति करनी है रूपांतरण करना है। और यह आदमी कहता तुम वही हो कहीं और चलो कोई गुरु खोज मेरे पास लोग आते हैं अगर मैं उनसे कहता हूं तुम सिर्फ अपने को स्वीकार कर लो तुम जैसे हो शुभ हो सुंदर हो सत्य हो तुम जैसे हो पर्याप्त हो तुम जैसे हो इसमें ही अहोभाव समझो कुछ करना नहीं है अपने होने से राजी हो जाना है वो इधर उधर देखने लगते हैं वो कहते हैं तो फिर कुछ भी करने का नहीं है। ये बात उनको जसती नहीं वो किसी और गुरु के पास जाएंगे जो उनको कुछ करने को बताए कहे कि सिर शासन करके खड़े हो जाओ वो जचेगा जैसे कि कोई सिर्फ खड़े होने से परमात्मा का कोई मिलने का संबंध पैर पर ही भले लग रहे हो सिर पे खड़े होकर कुछ सौंदर्य सौंदर्य बढ़ना ना जाएगा सिर्फ मूड़ मालूम पड़ोगे मूड़ा छिपानी हो तो उसको सिर शासन कहोगे उल्टी सीधी कवायत करोगे हाथ पैर मोड़ोगे सर्कस में भर्ती होना हो ठीक परमात्मा तक जाने का उससे क्या लेना देना है तुम जैसे हो शुभ हो सुंदर हो अभी तुम वही हो जहां तुम जाने का ख्याल कर रहे हो जाने का ख्याल छूट जाए और तुम तृप्त हो जाओ इसी क्षण में तुम पहुंच गए और जाने का ख्याल पकड़े रहे तो तुम दौड़ते रहोगे अनंत काल तक वही तुम्हारे अनंत जीवन की कथा है व्यथा है दौड़ो कहीं भविष्य में कोई लक्ष्य है उसे पाना है जब तक वो न मिलेगा तब तक बेचे नहीं है वो कभी मिलेगा नहीं क्योंकि तुम जहां भी पहुंचोगे वहीं से भविष्य का लक्ष्य दूर दिखाई पड़ेगा वो छितिस की भांति मृग मरीच का है न तो मैंने प्रसाद से पाया किसी के न किसी प्रयास से पाया मैंने तो जाग के देखा कि खोया ही नहीं था इसको ही मैं सहज योग कहता हूं इसी को सहजों ने कहा है सहज गति चरणदास ने उसे नाम ही सहजो दे दिया सहजो का अर्थ जो सहज कुछ ना पाने को न कुछ खोजने को मगर सहजों की भाषा भक्त की है इसलिए उसने प्रसाद की चर्चा की महावीर की भाषा ज्ञानी की है इसलिए उन्होंने तपश्चर्या श्रम साधना की बात की मेरी बात अगर तुम्हें समझनी हो तो मेरी सारी चर्चा ध्यान की है और ध्यान भक्ति और ज्ञान दोनों के पार है या ध्यान ही भक्ति का प्राण है और ध्यान ही ज्ञान का प्राण है भक्ति एक काया है ज्ञान दूसरी काया है लेकिन आत्मा दोनों के भीतर ध्यान की है भक्त भी प्रार्थना करते करते ध्यान लीन होता है ज्ञानी भी तपस्रण करते करते ध्यान लीन होता है जो भी पहुंचे कभी उनसे अगर पूछोगे सभी की बात एक है और वो बात है ध्यान पर अभिव्यक्तियां अलग है सहजों प्रेम का गीत गाती है महावीर ज्ञान का उच्चार करते हैं मैं तुम्हें खाली सोना देना चाहता हूं आभूषण नहीं महावीर ने भी सोने का उपयोग किया है लेकिन ज्ञान के आभूषण बनाए सहजों ने भी उसी सोने का उपयोग किया है लेकिन प्रेम के भक्ति के आभूषण बनाए मैं तुम्हें आभूषण नहीं देना चाहता मैं तुम्हें खाली सोने की डिग्री ही देना चाहता उसका नाम ध्यान है छठवा प्रश्न ना काहू के संघ है सहजो ना कोई संग, पर सहजो जैसे संग सत्संग का महिमापूर्ण गुणगान भी करते ऐसा विरोधाभास क्यों है विरोधाभास जरा भी नहीं लगता होगा है नहीं ना काहू के संग है सहजो ना कोई संग सहजो कहती न तो कोई साथ है अपने न मैं किसी के साथ हूं निश्चित ही सहजो सत्संग का भी वर्णन करती है महिमा करती है खोजो संत को खोजो सत्संग तो तुम्हें अड़चन होती कि जब कोई संग साथ ही नहीं है तो किसको खोजना है पर तुम सत्संग का अर्थ नहीं समझे इसलिए गड़बड़ हो गई सत्संग का अर्थ है ऐसे व्यक्ति का सत्संग जिसके साथ तुम्हें पता चलेगा न काहू के संग है सहजो न कोई संग सत्संग का कुल इतना ही अर्थ है ऐसे किसी व्यक्ति की सानिध्य को पा लेना जहां तुम्हें अपने अकेलेपन का बोध होगा भीड़ सत्संग नहीं है क्लब घर में बैठ के तुम ताश खेल रहे हो वो सत्संग नहीं है, वहां तुम अपने को भुला रहे हो वो नशा है मादक है सिनेमा घर में बैठे हो वो सत्संग नहीं है भीड़ तो बहुत है लेकिन अपने को डुबाने के लिए भुलाने के लिए अपने से तुम परेशान हो अपना अकेलापन काटता है अकेले जब भी होते हो मुश्किल होती ऊब मालूम पड़ती भागो डूबो किसी के साथ भूल जाओ सत्संग तब है जब तुम किसी ऐसे के पास बैठे हो जिसके पास तुम अपने को भूल ना पाओ तुम्हें अपना स्मरण आ जाए जो नशा ना हो जागरण हो सत्संग का अर्थ है जहां तुम्हें अपने एकांत का शुद्ध कैवल्य का बोध हो हजार लोग बैठे हो सत्संग में तो भी भीड़ नहीं है वहां एक एक आदमी अलग अलग बैठा है एक एक आदमी अपने अकेलेपन में बैठा है ऐसा हुआ कि बुद्ध एक नगर के बाहर रुके अजात शत्रु मालिक था उस राज्य का जैसे कि सम्राट होते हैं सदा भयभीत संकित वजीरों ने कहा आप चलें, भगवान का आना हुआ है वो गांव के बाहर रुके ये क्षण बहुमूल्य है शोभा योग्य है क्या आप वहां चले अजात शत्रु ने कहा कितने लोग हैं कौन कौन आया है क्या प्रयोजन है सब जैसा राजनीतिक पूछे हजार सब हिसाब लगा ले उन्होंने कहा दस हजार साथ सांथ खैर सब बातें पता लगा के अजात शत्रु चला जब वो पहुंचा उस आम्र के पास जहां आमों की छाया में बुद्ध अपने दस हजार भिक्षुओं के साथ ठहरे थे तो बाहर ही वो ठिटक के खड़ा हो गया उसने झटके से अपनी तलवार म्यान के बाहर निकाल ली उसने अपने वजीरों से कहा कि मुझे कुछ षडयंत्र की गंध आती तुमने कहा था दस हजार लोग ठहरे हैं वह यहां एक आदमी की भी आवाज नहीं ये आमों का झुरमुठ ऐसा लगता है बिल्कुल सुना है यहां कोई भी नहीं और दस हजार तो निश्चित ही नहीं है दस हजार आदमी जाओ वहां तो पूरी एक बस्ती और बाजार हो जाएगा वे वजीर हंसने लगे उन्होंने कहा आप तलवार म्यान के भीतर रख लें आपको बुद्ध और उनके भिक्षुओं का पता नहीं दस हजार लेकिन सभी अकेले अकेले यहां भीड़ नहीं आप अंदर चले घबराएं ना सहमा हुआ डरा हुआ जाशत्रु भीतर गया और जब उसने दस हजार लोग देखे वहां वृक्षों के नीचे बैठे झुंड जुन्द के झुंड पर सब अकेले वो बुद्ध के पास गया उसने कहा ऐसा मैंने कभी देखा नहीं ये लोग यहां क्या कर रहे हैं ये दस हजार आदमी चुप क्यों हैं ये बोलते क्यों नहीं बुद्ध ने कहा ये मेरे पास आए ही हैं मौन सीखने बोलने सीखने नहीं ये मेरे पास आए हैं अकेले होने सत्संग का अर्थ है जहां तुम अकेले हो जाओ उसके साथ को खोजो जो तुम्हें जगा दे और अकेला कर दे ना काहू के संग है सहजो ना कोई संग जहां ऐसा पता चले वही सत्संग है आज इतना ही